मित्र ने नसरुद्दीन की बांह पकड़ी और कहा जल्दी भाग निकलो बचो और उसे लेकर जल्दी ही पास की हॉटल में प्रवेश कर गया मुल्ला भी घबराया हुआ अंदर गया हांफने लगा अंदर जाकर पूछा मामला क्या है नसबंदी करने वाले लोग आ रहे इतनी घबराहट क्या है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 तो यह अन्न करने की दशा भी नहीं आ सकती थी इस बात को समझो वो जो छह वर्ष तपश्चर्या की उससे सीधा सत्य नहीं मिला लेकिन उस छह वर्ष तपश्चर्या किए बिना अगर बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठ गए होते तो यह विश्राम की घड़ी भी नहीं आ सकती थी तुम जाओ बैठ जाओ अभी भी वृक्ष मौजूद है बोध गया तुम सोचो कि छह वर्ष की मेहनत तो छोड़ें सार क्या उससे तो कुछ मिला नहीं बैठने से मिला बैठ गए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 समझाने की अनुकंपा करें पूछते हैं क्या दोनों एक साथ संभव हैं बस दोनों एक साथ ही संभव हैं अलग अलग तो कभी संभव ना हो सकेंगे क्योंकि दो तो बातें ही नहीं हैं इसमें एक ही बात है एक ही सिक्के को दो पहलू एक बार इस पहलू की तरफ से कहा है दूसरी बार उस पहलू की तरफ से कहा समझो आपने कहा कि मन को सहारा ना देना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 अभी बच्चे अभी संस्कारण हुआ नहीं ठीक से समय लगेगा अभी माफ किए जा सकते हैं, पागल को भी हम माफ कर देते हैं कहते हैं पागल है अगर शराबी कुछ उपद्रव करे तो उसको भी माफ कर देते हैं कहते हैं कि शराबी है शराब पिए क्या कारण होगा जब शराब पिए तो उसका मतलब इसका मन बेहोश है तो जो यंत्र नियंत्रण रखता है वह अभी बेहोशी में पड़ा है तो यह भी बच्चे जैसा है अकबर को एक शराबी ने गालियां दे दी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 तुमने कई बार देखा नहीं कि जिससे इतनी मित्रता थी वो धोखा दे गया कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि धोखा देगा कि बेईमान सिद्ध होगा आदमी भीतर कुछ है बाहर कुछ है मन के कारण तुम बाहर कुछ दिखाई पड़ते हो और भीतर तुम कुछ हो जब मैं कहता हूं सहज हो जाओ तुम्हें तो ये यह कह रहा हूं जो दबाया है उसका पुनर्वलोकन करो दबाने से कोई छुटकारा नहीं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 इसको पड़ी है और अपसराओं के इन ऋषि मुनियों में रस क्या होगा तुम थोड़ा सोचो भी अपसराओं को और कोई भले चंगे आदमी नहीं मिलते सूखे ऋषि मुनि मरे मराए मरने की प्रतीक्षा कर रहे किसी तरह माला फिरने लायक ताकत है बस और तो कोई ताकत नहीं ये बैठे अपनी गुफा में इन विचारों पर कौन अपसरा ध्यान देगी तुम जरा बैठ के जाकर देख लो तुम सोचते हो हिमालय गुफा में बैठ जाओगे तो हेमा मालनी आने वाली कोई बैठे रहो करो प्रतीक्षा की आती होगी कोई अप्सरा कोई नहीं आने वाला मैं तुमसे कहता हूं कि रुषि मुनि अपसराओं के घर पर जाके दस्तक भी मारे तो दरवाजा भी नहीं खुलने वाला है पुलिस पकड़ ले जाएगी मगर कहानियां सच कहती हैं, कहानियां झूठ नहीं कह सकतीं क्योंकि कहानियां सदियों के अनुभव से बनी ये अपसराएं बाहर से नहीं आती ये भीतर की ही स्त्री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 चौथा प्रश्न अकेला हूं मैं हम सफर ढूंढता हूं तुझी को मैं शाम और शहर ढूंढता हूं मेरे दिल में आ जा निगाहों में छा जा मोहब्बत की रंगीन रातों में आ जा ये महंगी ये महकी हुई रात कितनी हंसी है मगर मेरे पहलू में तू ही नहीं है अकेला हूं मैं हम सफर ढूंढता हूं तुझी को मैं शाम और सहर ढूंढता हूं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 भक्त अनुभव करता है मैं अकेला तो नहीं हूं भक्त अनुभव करता है भगवान मुझे सब तरफ घेरे भोर की आती किरण से रात की जाती छुअन तक मैं अकेला तो नहीं हूं भक्त की यह प्रती कि मैं अकेला नहीं हूं कहां से आती अपने में डूबने से आती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 चलना उसे है नहीं तो वो वहां की बातें करता है जहां है ही नहीं वो कहता है भीतर का संन्यास अब तुम पूछते हो कि ध्यान में मुझे नाचना है या मेरे शरीर को तुम ये बात मानी लिए कि तुम शरीर से अलग हो अगर यही तुमको पता चल गया तो नाचो ना नाचो बराबर मगर ख्याल कर लेना तुम्हें पता है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 पीडी ऑस्पेंस की नाम का बहुत बड़ा रशियन गणितज्ञ जॉर्ज गुरजेफ से मिलने गया ऑस्पेंस की जगत ख्यात गणितज्ञ था और उसकी एक किताब सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो, हो चुकी थी तरसियम आर्गानम और गुरजेफ को तो कोई भी नहीं जानता था वो तो फकीर था और जब ऑस्पेंस की उसे मिलने गया तो निश्चित जब कोई ख्यातिलब्ध व्यक्ति किसी को मिलने जाता है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 गंधपथ भरती गई मेहंदिया मेहंदिया ओ पिया ओ पिया वेहग एक वन वन पुकारा किया बह चले वे सिरों पर शिखर जल बांधे भीगता है समय गंध जर, पल बांधे धान ने लहरा छिथ हांसिया भर लिया भर लिया ओ पिया ओ पिया वेहग एक वन वन पुकारा किया जब तुम वन वन में भटकते हुए वेहग हो जाओगे और पुकारोगे ओ पिया ओ पिया तभी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 यहां जाने की तैयारी है दूसरे तट पर इतनी हिम्मत हो क्योंकि दूसरा तट दिखाई भी नहीं पड़ता यहां से मुझ पर भरोसा करना पड़े और मैं पागल भी हो सकता हूं कौन जाने यह किनारा भी छुड़ा दूं और वो किनारा हो ही ना और मजधार में कहीं मेरे साथ डूबना पड़े ये सब खतरे हैं इसलिए होशियार मेरे साथ नहीं चल पाता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 ये किनारा खूब पहचाना हुआ है इस पर तुमने खूब जड़ें जमा ली खूंटियां गाड़ ली है। मैं तुमसे कहता हूं यह सब छोड़ के मैंने यह नाव खोली यह पाल खुल चला ये यात्रा शुरू हो रही है इसमें बैठ जाओ और मैं तुमसे यह भी बात करने में बहुत उत्सुक नहीं हूं कि दूसरा किनारा है या नहीं यह सिद्ध करूं क्योंकि उसे सिद्ध किया ही नहीं जा सकता तुम मेरे साथ चलो दिखा दूंगा मैंने देखा है